गुरु सरल में, में।, में रहना रे मन गुरु सरल में रहना अरे मन तू गुरु सरल में रहना उतरेगा पार पूरा गुरु मिल गया उतरेगा पार पूरा गुरु मिल गया पीठ जगत से देना गुरु शरण में रहना रे मन गुरु शरण में रहना पांच तत्व की बनी थारिकाया पांच तत्व की बनी त्वरिकाया वहीं निगाह कर लेना पांच से कोई छठा बतावे वाह को गुरु कर लेना पांच से कोई छठा बतावे वाह को गुरु कर लेना घड़ा गुरु विश्वास बधाव उनकी मत सुन लेना घड़ा गुरु विश्वास बतावे उनकी मत सुन लेना वो ठगियों में ठगिया रहता पार ब्रह्म में ऋणारे पार ब्रह्म में ऋणारे मन तो गुरु शरण में रहना तन मन धन अर्पण सतगुरु को गुरु बचन सुन लेना तन मन धन हरपण सतगुरु को गुरु बचन सुन लेना जो गुरु जी तुम्हारे मस्तक मांगे शीश काट धर देना जो गुरु जी तुम्हारे मस्तक मांगे शीश काट धर देना गुरो शरण में रहना रेमन गुरो शरण में रहना मोती चुमना रहना समुद्र में मोती चुमना रहना समुद्र में लहर दरिया की लेना कहें कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधो जीवत जीवत मुक्ति कर लेना रे मन गुरु शरण में रहना हाँ मन को कबीर साहब समझा रहे हैं इसके माध्यम से जीवों को समझा रहे हैं साधकों को समझा रहे हैं कि रे मन गुरु शरण में रहना जब मन को सदैव गुरु की शरण में ही रखना चाहिए चाहे शरीर कहीं भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन मन से चौका आरती हमेशा गुरु की ही करना चाहिए जैसे कि कोई इष्ट की आरती करता है तो धूप बत्ती जला के उसके चेहरे के चारों तरफ घूमाता है तो उसको आरती कहते हैं लेकिन असली आरती तो ये है सदगुरु की चाहे जहाँ कहीं भी हम रहें मन को उनके इर्द गिर्द उनकी चेहरे के इर्द गिर्द घुमाते रहें ये तो सबसे बढ़िया आरती होती है उतरेगा पार पूरा गुरु मिल गया ठीक पीठ जगत से देना और जब पूरा मिल जाता है और यदि हम चौका आरती करते रहते हैं सदगुरु की और जगत की तरफ पीठ कर देते हैं अर्थात जगत को बिल्कुल भूल जाते हैं यानी पीछे छोड़ देते हैं और सदगुरु से जो है यदि हम चौका आरती करते रहते हैं तो निश्चित है कि इस गौसागर से पार उतर जाएंगे क्योंकि उतरेगा पार पूरा गुरु मिल गया है यदि पूरा गुरु नहीं मिला तो गड़बड़ हो सकता है लेकिन यदि पूरा गुरु मिल जाएगा तो निश्चित है कि पार हो ही जाना है आगे करें पांच तत्व की बनी तुम्हारी काया वही निगाह कर लेना अब पांच से कोई छठा बतावे वाह को गुरु कर लेना कब पाँच तत्व से तो काया बनी है यह शरीर हमारा पाँच तत्व से ही बना है लेकिन ये शरीर पाँचवा है लेकिन इसमें छठवाँ जो आत्मा हो जिसके कारण की ये जौन हो तो चलाए मान है चरत फिरत ओके जे बतावे हुए गुरु हो अरे आत्मा पांच तत्व का तो शरीर है लेकिन इस पांचों तत्व की बनी शरीर को चलाए मान करने वाला जो छठा तत्व है वह चेतन तत्व वह प्राणवा आत्मा है तो उस आत्मा को जो लिखाए जो बताए वही वास्तविक गुरु है उसको गुरु जरूर कर लेना पांच पाँच से कोई छठा बतावे वो को गुरु कर लेना और छठवा वो आत्मा ही है तो उसे गुरु कर लेना घना गुरु विश्वास बधावे उनको मत सुन लेना यदि तो कोई गुरु झूठ मूठ का विश्वास बधाए किसी बात को लेकर तो उसकी बात मत सुनना छठवी बात जो बताए आत्मा परमात्मा की जो बात बताए वही वास्तविक सदगुरु है और दुनिया का ढकोसला बताने वाले को गुरु नहीं बनाना है इसलिए कि वो ठगियों में ठगिया रहता पार ब्रह्म से रहना रे, रहना माने वो पार ब्रह्म से वो ठगियों में ठगिया रहता ऐसे कुछ ठगों में ठग रहते हैं निवास करते हैं ऐसे कुछ गुरुओं में जो पार ब्रह्म से न्यारे रहते हैं तन मन धन अर्पण सदगुरु को गुरु बचन सुन लेना तन मन और धन सदगुरु को अर्पित करके गुरु जो कुछ कहते हैं उन्हें सुन लेना चाहिए उसी ही सुनो उसको अपने अंदर में रखो जब तक उसका अनुभव नहीं हो जाता है तब तक उसे अनुभव करने की चेष्टा करते रहो क्या आखिर ये बात सत्य कैसे है जो गुरु की तुम जो गुरु जी तुम्हारो मस्तक मांगे शीश काट धर देना कहें कि यदि गुरुजी तुम्हारा मस्तक भी मांगते हो सिर भी मांगते हो कि सिर काट के दे दो तो शीश काट देने के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए शीश काट धर देना क्योंकि कहा है जियत मरिए भौजल तरी वो कहा ना गुरु हाँ अरे बिना गुरु यदि जो कुछ मांगे क्या तो लाइन कहा गया शीश दक्षिणा दे करके है हाँ तो शीश को दक्षिणा में देना होता है अर्थात गुरु तो सर मांगता नहीं बल्कि सर के रूप में मन मांगता है कि मन दे दो अरे वो सर कहे तो कटवाएगा थोड़ा लेकिन ये देखेगा मनसा कि ये समर्पण में किया है कि नहीं वो तो जब ही तलवार लेके गर्दन तक पहुँचा के बस रुक जाओ अब नहीं कुछ करना है रुक देगा इसलिए कि समर्पण की परीक्षा होती है कि समर्पण किया है अथवा नहीं तो आगे है मोती चुगना रहना समुद्र में और जब ऐसा हो जाता है तो समुद्र दिव्य प्रकाश का समुद्र उसके चारों तरफ लहराता है और उसमें दिव्य प्रकाश रूपी मोती को चुगना अपने अमृत जड़ी को अपने अंदर भरना यही समुद्र में रह के मोती चुगना है विराट प्रकाश के समुद्र में उस दिव्य ज्योति को अपने अंदर धारण करना समुद्र में रह के मोती चुंगना है लहर दरिया की लेना और उस लहर जो तरंगे उस प्रकाश के समुद्र में उड़ती हैं उसका आनंद लेना यह जो है लहर दरिया में की लेना कहे कबीर सुनो भाई साधु जीवित मुक्त कर लेना यदि ऐसी स्थिति आ जाती है तो निश्चित रूप से वह जीते जी ही इस भवसागर से पार हो जाता है मुक्ति हो जाता है हालाँ जीवन शरीर रहता है लेकिन यह शरीर तब तक रहेगा जब तक प्रारब्धानुसार इसे रहना है यदि अस्सी वर्ष जीना है किसी को 60 में यदि जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त कर लिया है तो 20 वर्ष तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि शरीर को 20 वर्ष रहना है लेकिन उन 20 वर्षों में वह दूसरों को सदुद्वेश करते हुए और अपने आप को उस लयता में बरकरार रखते हुए जीवन यापन करेगा और दूसरों का भलाई करते हुए दूसरों को ईश्वर का संदेश सुनाते हुए जीवन यापन करना है और इस तरह समय भी बीत जाता है उसे पता भी नहीं चलता अब कबले वो जना जो है आ जाएगा आदेश कि नहीं अब चलना है बस चला जाता है ठीक